माँ दुर्गा प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन करें माता शैलपुत्री की आराधना एक बार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ कराया भृगु इसके मुख्य पुरोहित थे सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश उसमें पधारे जब दक्ष आए तो सबने उठकर अभिवादन किया ब्रह्मा जी और भोलेनाथ नहीं उठे इससे दक्ष को बड़ा अपमान महसूस हुआ ब्रह्मा उनके पिता थे इसलिए उनका नहीं उठना तो दक्ष ने मान लिया लेकिन शिवजी तो उनके दामान थे महादेव का विवाह दक्ष की पुत्री सती से हुआ था दक्ष ने यज्ञशाला में शिवजी को बुरा भला कहा और घोषणा की कि आगे से किसी यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं होगा इस पर शिवगण नंदी ने क्रोधित होकर दक्ष को शाप दिया कि जिस मुख से उन्होंने महादेव का अपमान किया वह खंडित होकर बकरे जैसा हो जाएगा भृगु दक्ष के सहयोगी और यज्ञ के पुरोहित थे उन्होंने भी साफ दिया कि शिव भक्त शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने वाले पाखंडी और सुरा पानी शराबी हो जाए दक्ष ने महादेव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया गया सती का यज्ञ में जाने का मन था किंतु शिवजी ने मना किया उन्होंने सती से कहा आपके पिता यह यज्ञ मुझे अपमानित करने के लिए करा रहे हैं आप वहाँ न जाएं, आपका अपमान होगा और मैं आपको खो दूँगा किंतु सती अपने को रोक न सकी वहाँ सती ने दक्ष द्वारा शिवजी के बारे में कहे गए अब सुने और खुद को अपमानित महसूस किया सती ने पिता से कहा आपने ही यह काया दी है इसी काया ने महादेव का अपमान सुना है सो मैं यह शरीर त्यागती हूँ ऐसा कहकर सती ने योग से अग्नि प्रज्वलित कर अपना शरीर भस्म कर लिया शिव गणों ने यज्ञ का विध्वंस किया महादेव महादेव ने भी क्रोध में तांडव किया फिर ब्रह्मा के समझाने पर महादेव योग निद्रा में चले गए देवी सती ने श्रीहरि से पहले ही अगले जन्म में फिर महादेव की अर्धांगनी होने का वरदान लिया था उनका अगला जन्म पर्वतराज हिमवान की पुत्री उमा के रूप में हुआ शैलों पर्वत के अधिपति की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हिमसुता हेमवती आदि भी है शैलपुत्री ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वृक्षपर्ण पत्तियां खाकर सैकड़ों वर्ष तप किया इसलिए उनका नाम अपर्णा भी पड़ा नवरात्रि के प्रथम दिवस पर इन्हीं माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है माता शैल का वाहन वृषभ है इस दिन की उपासना में साधक अपने मूलाधार चक्र में स्थापित कर योग साधना आरंभ करते हैं वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ूलधरां शैलपुत्रीं यशस्वनी माता शैलपुत्री की जय